ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरणस्थ जन्माद्यतः इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान व्याख्यान के पंचम कृत्य आक्षेप के समाधान को संपन्न कर रहे हैं जन्मादि पदार्थ पर किए हुए आक्षेप का समाधान करके अब जो तार्किक वैशेषिक हैं उनके आक्षेप का समाधान भाष्कर भगवान कर रहे हैं तार्किकों का मानना है कि जन्मादि सूत्र में श्रुक्ति का विचार नहीं हो रहा है अपितु अनुमान का ही ब्रह्म निश्चायक प्रमाण के रूप में विचार हो रहा है इसका निराकरण वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथार्थत्वात् सूत्रान इत्यादि से किया गया और ये कहा गया कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है जब सभी अधिकरणों में श्रुति का ही विचार हुआ है उत्तराधिकरणों में तो जन्मादि सूत्र में भी समझना चाहिए कि श्रुति का ही विचार है और यहां मोक्ष के साधन भूतों ब्रह्म ज्ञान के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में बताया गया है ब्रह्म प्रतिपादक ग्रंथों का विचार ब्रह्म प्रतिपादक प्रमाण का विचार और मुक्ति का साधन भूत ब्रह्म ज्ञान परोक्ष ब्रह्मज्ञान नहीं अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान से अपरोक्ष अध्यास की निवृत्ति होती है तो समस्त दुखों का हेतुभूत अपरोक्ष अध्यास यदि अनुमान ही यहां विषय होगा तो अनुमान से उत्पन्न हुआ ज्ञान तो अनुमिति रूप होगा और वह परोक्ष होगा अपरोक्ष अनुमित्यात्मक ज्ञान से नहीं हो पाएगा अप्रोक्ष अध्यास निवृत्त इसलिए अप्रोक्ष ज्ञान की आवश्यकता है और वह अप्रोक्ष ज्ञान होता है वेदांत वाक्य तथा वेदांत वाक्यार्थ अध्यवसान से निष्पन्न वेदांत वाक्य तथा वेदांत वाक्यार्थ अध्यवसान का अर्थ है वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निर्णय तथा वेदांत अर्थ का बाधाभाव निश्चय अबाध का निश्चय ये है अध्यवसान और उससे निवृत्त यानी निष्पन्न जो अहम ब्रह्माष्टमी इत्याक साक्षात्कार वह मुक्ति का हेतु है और वह केवल अनुमान आदि प्रमाण से नहीं हो पाता वो होता है वेदांत वाक्य तथा तो वेदांतार्थ के अध्यवसान से निष्पन्न तो कहा फिर यदि वेदांत वाक्य तथा वेदांत अर्थ अध्यवसान से ही ब्रह्म साक्षात्कार होता है कह रहे हो का मतलब है आप वेदांतियों को अनुमान सर्वथा उपेक्षित है उसकी अपेक्षा ही नहीं है तो कहा ये किसने कहा हम तो अनुमान की उपेक्षा नहीं करते हैं लेकिन ब्रह्म ज्ञान में उसका जहां उपयोग है उसको उसकी अपनी सीमा में वहीं तक रखते हैं ब्रह्म साक्षात्कार तो होगा वेदांत वाक्यार्थ अध्यवसान से और वेदांत वाक्यार्थ अध्यवसान में सहयोगी होंगे ब्रह्म साक्षात्कार के प्रतिबंधक प्रमेयक संशय के तथा विपर्यय के निवर्तक साधन के रूप में तर्क तर्क इसलिए कहा सत्सु तो वेदांतवाक्यू जगतवादी कारणी तदर्थ ग्रहण दार तो तदर्थ ग्रहण इसमें तत्का अर्थ है वेदांतवाक्य तदर्थ है वेदांतवाक्या वेदांतवाक्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ब्रह्मा, ब्रह्मात्म एकत्व जगन मिथ्यात्व ये तदर्थ है और तदर्थ ग्रहण का अर्थ है वेदांता का ज्ञान और उसका दारढ़ है दृढ़ता ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान तथा जगत मिथ्यात्व निश्चय में दृढ़ता ये हैं तदर्थ ग्रहण दारढ़ दृढ़ता के लिए मनन यदि सहयोगी बनता है तो मनन है तर्क से चिंतन वेदांत का इसलिए अनुमान जो है उसकी इसमें उपयोगिता है वेदांत वाक्यार्थ ज्ञान की दृढ़ता में उपयोगिता है अनुमान आदि की इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं है इसलिए श्रुति श्रोतव्य के साथ साथ ब्रह्मज्ञान के प्रधान साधन श्रवण के सहयोगी के रूप में श्रवण है वेदांत वाक्यार्थ अध्यवसान ये श्रवण पदार्थ है और उसके सहयोगी के रूप में ब्रह्मज्ञान में मंतव्य निधिध्यासितव्य से मनन और निधिध्यासन का प्रतिपादन कर रही है स्वयं श्रुति इसलिए श्रुति जिसको ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्धन बता रही है उसे साक्षा साधन के रूप में और जिसको सहयोगी के रूप में बता रही है प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा संशय विपर्य रूप प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा श्रवण के सहयोगी के रूप में बता रही है उनका सहयोगी के रूप में आदर है यह नहीं की ब्रह्म ज्ञान में मुख्य भूमिका ही में उनको लाया जाए इतना आदर भी नहीं और बिल्कुल ही अनुपयोग मानेंगे तो अनादर भी हो जाएगा इसलिए अनादर भी नहीं वो जिस योग्यता के हैं उस योग्य उनको सम्मान दिया जाता है ये यहां पर कहा गया कि तदर्थग्रहणदारढ़ अन्नमेदवाक्या प्रमाण बवन् न निवार श्रुतव साय्त् तर्कतवा तथा श्रोतव्य इति श्रुति। इसमें मंत्य का टीकाकार टीका ने किया था श्रुतार्थ तर्क संभावनीय जो श्रुतार्थ है यने विचारित वेदात का अर्थ है श्रुत का अर्थ है विचारित वो कौन वेदांत वाक्य और श्रुता हो गया विचारित वेदांत का अर्थ वो है ब्रह्मात्म एक जगन मिथ्यात्व और इस शुरुतार्थ का तर्क से संभावन है बाधा भाव तो संभावनीय का अर्थ है अबाध्य बनाना चाहिए उसे वेदांतार्थ को अब ये जो दूसरा वाक्य आ रहा है भाष्य में पंडितो मेधावी गंधारान एवं उपसंपदेत इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार यथा यथाकसित अवतरण में ही उस छांदोग्य श्रुति का अर्थ भी बता रहे हैं टीकाकार जो भाष्य में छांदोग्य श्रुति बताई है पंडितों मेधावी इत्यादि इसमें दो अंश है एक दृष्टांत अंश है एक दार्त अंश है दृष्टांत अंश है उपसंपदेत यहाँ तक यथा यह से लेकर के ये पंडितो मेधावी गंधारान एवं उपसपद्यत यहाँ तक दृष्टांत अंश है श्रुति में और यह आचार्यवान पुरुषो वेद ये है दार्टान्तिक अंश तो पहले दृष्टांत अंश जो है श्रुति में इसका अर्थ करते हैं टीकाकार और फिर दृष्टात का अर्थ करके अवतरण लिखते हैं तो यथा कस्चित गंधार देशे चोरे, चोरे ही अन्यत्र यहांभ्य चौर अन्त्रे बद्धने त्यक्त कचिद ग्रहण तदुक्तमणसम पंडितः स्वयं तर्क कुशलो मेधावी स्वदेशान एव यहां तक प्राप्त दृष्टांत का अर्थ किया कि जैसे कोई गंधार देश निवासी व्यक्ति हैं उसके यहाँ चोरों ने चोरी की और उसका स्वयं का भी अपहरण किया और अपहरण करते समय घर से निकालने से पहले उसके आंख में पट्टी बांधी इसलिए बद्ध नेत्र लिखा है ना तो कश्चित बद्ध नेत्र बद्ध नेत्र यानी ने जिसके आंखें बंधी है आंख पर पट्टी बांध दी जिससे वो देख न सके कहा किस मार्ग से ले जा रहे हैं और कहां से ले गए तो गंधार निवासी हैं तो उसके घर से ले गए तो गंधार देश तो गंधार देश निवासी व्यक्ति को उसके गंधार देश से ले गए चोर और ले जाकर के कहा छोड़ा तो कहते चोरी ही अन्यत्र अरन्ने त्यक्त तो अन्यत्र अन्यत्रि गंधार देश से वो जहां रहता था वहां से अन्य स्थान पर और कहीं शहर में या गांव में नहीं छोड़ा अरन्ने अरण्य में छोड़ दिया जंगल में और फिर वह अरण्य में वह चिल्ला रहा है किसी अरण्य से निकलने वाले अनेक व्यक्तियों में से किसी दयालु व्यक्ति ने उसकी आवाज सुनी पास में गया और उसके आंख पर बंधी हुई पट्टी को छोड़ा हाथ पैर भी बंधे हुए थे वो भी छोड़ दिए तो कहते हैं केनचित मुक्त बंध कोई व्यक्ति उसके दुखाक्रांत आवाज को सुनकर के पास में पहुंचा दयावसात और उसके आंख पर बंधी हुई पट्टी भी खोल दी हाथ भी खोल दिए पैर भी खोल दिए और फिर पूछा या ऐसा कैसे हुआ तो बताया उसने मैं गंधार देश का निवासी हूँ और चोरों ने मुझे अपने घर से अपहरित करके और अपहरण के समय आंख पे पट्टी बांधी हाथ बांध दिए पैर बांध दिए गाड़ी में डाल करके यहाँ ला कर के फेंक दिया इसलिए मैं गन, अपने घर पहुँच सकूं गंधार देश में ऐसा आप मार्ग जानते हैं तो मुझे बताइए पूछा जिज्ञासा की तो कहते हैं फिर तद उक्त मार्ग ग्रहण समर्थ श्रुतिस्थ पंडित शब्द का अर्थ कर रहे हैं यहां तक तो वो भूमिका है अब पंडित शब्द का अर्थ कर रहे हैं तद उक्त मार्ग ग्रहण समर्थ पंडित तद उक्त में तत्शब्द का अर्थ है जिसने पास में जाकर के दयावशात तो हाथ खोल दिए आंख की पट्टी खोल दी पैर बंधे हुए थे वो खोल दिए वो व्यक्ति तत्शब्द से लेना और उक्त का अर्थ है उस व्यक्ति के द्वारा उपदिष्ट जो मार्ग है वो मान लो व्यापारी हैं कई बार गंधार देश आया गया है व्यापार के उद्देश्य तो इसलिए उसे अच्छी तरह से गंधार का मार्ग मालूम है वो बताया कि तुम यहां से इस प्रकार जा सकते हो तो तदुक्त मार्ग ग्रहण समर्थ तो उस व्यक्ति के द्वारा मार्गदर्शक के द्वारा बताए गए मार्ग का सुनकर के परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने में जो समर्थ है नहीं तो वाक्य शब्द से न बोल करके बताएगा ऐसा ऐसा तुम्हारा गांव का मार्ग है करके लेकिन उस वाक्य का अर्थ भी समझने के लिए बुद्धि चाहिए ना वो नदुक्त मार्ग ग्रहण समर्थ वो हुआ पंडित यानी उपदेश प्राप्त होना चाहिए गंतव्य का जो मार्ग है वो अच्छी तरह से समझने समझ में आना चाहिए वो आएगा उपदेश से और मेधावी शब्द का अर्थ करते हैं स्वयं तर्क कुशलो अब वहां जंगल से लेकर के गंधार देश तक कई सौ किलोमीटर दूरी है तो हरेक जो उपमार्ग होते हैं इतने दूरी पर यह मार्ग इधर दाने जाएगा जाएगा, सब तो कहना बड़ा मुश्किल भी होता है ना मुख्य मुख्य चिन्ह बताएगा और बीच में फिर उन चिन्हों को देखता हुआ कहीं संशय हो जाए कहीं कुछ हो जाए तो स्वयं भी इधर नहीं इधर ही हो सकता है वो ऐसा उस मार्ग का निर्धारण करने में बुद्धि भी होनी चाहिए इसलिए कहते हैं मेधाविका अर्थ करते हुए कि स्वयं तर्क कुशल तो स्वयं भी उस मार्ग का तर्क, कर, आ, तर्क से निर्धारण करने में जो समर्थ है ऐसा वह गंधार देश से अपरित हुआ व्यक्ति जैसे स्वदेशान एवं प्राप्तिया स्वदेश है उसका गंधार तो अपने गंधार देश में पहुंच करके पहले के तरह सुखी होता है जहां से अपरित हुआ था वहीं पर पहुंच जाता है लेकिन उसके लिए दो विशेषता होनी चाहिए एक तो मार्ग बताते समय ठीक ठीक सुन करके धारण कर ले और मार्ग पे चलते समय ठीक ठीक तर्कों से निर्धारण कर ले कि यही है ये यह नहीं ऐसा मार्ग ओ तो वह अपने देश को प्राप्त करके सुखी हो जाता ये है ये दृष्टांत है ऐसे दूल में मूल में आया कि एवं एवं आचार्यवान पुरुषो वेद जो मूल भाष्य में श्रुति में दारष्टान्त वाक्य है उसका अर्थ करते अब टीकाकार कि एवं एवं अविद्यामादि भी दृष्टान्तगत चोरों के स्थान पर दार्टान्त में चोर हैं स्वयं के ही चित्तगत जो दोष मूल अविद्या तूल अविद्या यानि कार्य अविद्या अध्यास या अविद्या शब्द से लेना और फिर काम यानी इच्छाएं, आदि शब्द से राग द्वेष, और कर्म ये सब चोर हैं और अपहीत होने वाला है गंधार देश निवासी व्यक्ति के स्थान पर दारिष्टांत में जीवात्मा और गंधार देश स्थानीय है ब्रह्मा। वास्तविक स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप जीव था उस ब्रह्म स्वरूप निरति से आनंद स्वरूप से अपहृत करके इस संसारूपी जंगल में ला करके छोड़ने वाले चोर कौन है जीव को वो है मूल अज्ञान और कार्य अविद्या अध्यास और अध्यास मूलक इच्छाएं इच्छा, इच्छा मूलक कर्म ये सब चोर है इन चोरों ने पहले ही पट्टी बांध दी निरति से आनंद स्वरूप ब्रह्म से अलग करते समय स्वरूप का अज्ञान जो बुद्धि में यह नेत्र है ये भौतिक नेत्र नहीं ज्ञान नेत्र प्रज्ञा नेत्र और उस प्रज्ञा नेत्र में स्वरूप विषयक अज्ञान की पट्टी बांधी तो फिर स्वरूप नहीं दिख रहा और अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान और संसार के भोगों की इच्छाएं तत्पूर्वक कर्मादि रूपी ये पूर्वकृत कर्मादि हैं और कामनादि हैं वासनाएं है वे फिर अपने फल कर्म का फल भोगने जिन फलों को भोगने के लिए कर्म किया था इच्छा की थी वो इच्छाएं अपना फल भुगवाने के लिए चौरासी लाख प्रकार के शरीर रूपी जो पेड़ हैं और इन पेड़ों का संघात रूप जंगल है ये पूरा संसार इस संसार में ला करके किसी न किसी पेड़ से बांध देते हैं तादात में अभिमान करा देते हैं पेड़ के साथ ऐसे उसने पेड़ में ला करके बांध दिया दृष्टांत में चोरों ने ऐसे ये भी चौरासी लाख प्रकार के शरीर रूपी पेड़ों के साथ प्रारब्ध भोगने तक तादात्म्य अभिमान कराते हैं यही बांधना है तो कह रहे हैं कि एवं एवं यानी इह, दृष्टांत में जीवात्मा रूपी जो व्यक्ति हैं उसे अविद्या कामादि चोरों ने क्या किया कि गंधार देश स्थानीय जो स्वरूपानंद है स्वरूपानंद है निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म और उस आनंद से प्रचार्य अवृत कर दिया और अपृत करते समय अज्ञान की पट्टी प्रज्ञानेत्र पर बांध दी तो अस्मिन अरण्य संसारे क्षिप्तः तो ये चौरासी लाख प्रकार के शरीर का जंगल रूप इस संसार रूपी आरण्य में डाल दिया ला करके और फिर कहते हैं केनचित दया परवसेन न पर आचार्यन तो मुमुक्षु बन करके जो आवाज़ करता है कि मैं इस संसारूपी जंगल में अविद्या काम कर्मादि अपहरण करता चोरों के द्वारा अपहृत होकर के डाला गया हूँ मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ कोई मुझे मुक्ति का उपाय बताएं ऐसा आत्म जिज्ञासु बन करके ये करता रहता है प्रार्थना ईश्वर तो हृदय की भाषा समझते हैं ना माइक लगा करके बहुत जोर जोर से चिल्लाने से नहीं होगा तो हृदय से हमेशा ही पुकार हो कि मैं इस संसार से कैसे मुक्त हो जाऊं तो फिर भगवान उस हृदय की भाषा को समझ करके किसी ना किसी अ ब्रह्म उपदेश करता आचार्य की व्यवस्था कर देते हैं उसके पास भेज देते हैं ये ईश्वरीय व्यवस्था है ऐसी जो हृदय से अंदर ही अंदर ये लेकिन चिल्लाता रहता है बाहर माइक लगा करके चिल्लाने से संसार के व्यक्ति तो पागल में गिनती करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर वो तड़पन जरूर होनी चाहिए ईश्वर सुनते हैं ये व्यवस्था करते हैं इसलिए कहते हैं कि केनचित दया पर वसेना जो आचार्य हैं वेदांत के स्त्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ रहेंगे उनको कोई अपेक्षा नहीं रहेगी इसका उपकार करेंगे तो कुछ दान दक्षिणा देगा और कुछ हमारा जीविका का उपाय हो जाएगा इस वश, वशात नहीं इसलिए कहा दया पर वेना करुणा से करुणा के अधीन हो करके दया के अधीन हो करके ये बताया उसे कि तुम इस संसार रूपी जंगल में ला करके छोड़े हो लेकिन जंगल निवासी संसार निवासी वस्तुतः नहीं हो जंगली नहीं हो नास संसारी इस संसार रूपी जंगल के निवासी प्राणी जंगली नहीं हो शेर भालू नहीं हो जंगल में रहने वाले किंतु तत्वमसी तुम तो सारे संसार के अधिष्ठान विवर्त उपादान कारणभूत ब्रह्म हो सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजा सदातना सत्प्रतिष्ठा इसमें सत शब्दित जो वस्तु है उसी को तत्वमसी वाक्य में शब्द से लिया जाता है तो इमा सर्वा यानी पूरा संसार जिस सत शब्दित निर्विकार चेतन ब्रह्म से प्रकट हुआ है अभिव्यक्त हुआ है और जिसमें स्थिति काल में स्थित है और जिसमें लीन होता है प्रलय काल में वह जगत का विवर्त उपादान कारण ब्रह्म जगत तो मिथ्या है लेकिन तत्सत्यम वह सतशब्दित जगत का विवर्त उपादान कारण सत्य है और स आत्मा वही सबकी आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप है इसलिए तत्वसी तो तुम भी वही हो ये संसार अंतपाति मिथ्या जो कार्यक्रम संघात हैं एक पेड़ जिस पेड़ से तुम्हें बांधा है काम कर्मादि ने तादात में अभ्यास कराया है वो तुम नहीं हो पेड़ ये तो तुम्हारे बंधन का स्थान है तुम तो तत् सब का आत्मा हो सर्वात्मा हो ऐसा किसी दया दयापरवश आचार्य ने उसके वास्तविक स्वरूप का उपदेश किया यहाँ तो मार्ग है ज्ञान वहां तो जंगल और देश के बीच वाली जो दूरी है वो देशकृत देश व्यवधान तो कोई दूसरा अज्ञान को छोड़कर के व्यवधान ही नहीं है और उस अज्ञान का निवर्तक जो ज्ञान होगा वो माना जाएगा अज्ञानी तो दूरी है और उस अज्ञान रूपी दूरी को दूर करने वाला वो मार्ग माना जाएगा वो ज्ञान होता है इसलिए उसको तो जिस स्वरूप से प्रचुत किया है अज्ञान रूपी पट्टी बांध करके काम कर्माधि ने उस अज्ञान रूपी पट्टी को खोलते ही रो खुलेगी ज्ञान से इसलिए कहा कि उपदिष्ट स्वरूप उसका जो अपना वास्तविक स्वरूप था उसका उपदेश श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य ने कर दिया ये हुआ पंडित एक प्रकाश से जैसा आचार्य ने स्वरूप बताया उस स्वरूप को ग्रहण करने की योग्यता वाला वो पंडित हो जाएगा और फिर स्वयं तर्क कुशल उसको धारण करने के लिए आचार्य ने तो बताया कि उपाधि नाम रूपात्मक मिथ्या है और सद्वस्तु ही तत्सत्यम और तत्वमसी तो ब्रह्म सत्य है और तुम सत्य ब्रह्म स्वरूप हो ब्रह्मात्म का उपदेश किया तो ब्रह्म ब्रह्मात्मा एक रूप वेदांतार्थ और जगत मिथ्यात्व रूप जो वेदांतार्थ अर्थ है उसका उपदेश आचार्य ने किया और ग्रहण भी हुआ इस ग्रहण की दृढ़ता के लिए ज्ञान की दृढ़ता के लिए वेदांतार्थ ज्ञान जो हुआ पंडित होगा तो ज्ञान होगा लेकिन इसमें संशय विपर्य रहेगा वो है अधता और वीपर, संशय विपर्य रहित ज्ञान को करना ये ज्ञान की दृढ़ता है उसके लिए मनन मनन के लिए शुभ तर्क से युक्त बुद्धि होनी चाहिए इसलिए कहते हैं कि स्वयं तर्क कुशल तो स्वयं तर्क कुशल यदि हैं जो जीव ब्रह्म एकत्व में आने वाला संशय और विपर्य हैं उनको दूर करने वाले श्रुति अनुकूल तर्क से ब्रह्मात्म एकत्व और जगत मिथ्यात्व का चिंतन करने में समर्थ बुद्धि वाला है तो वह स्वरूपम जानियात तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है नहीं तो संशय तत्व वाक्यों के अर्थ का ग्रहण करने में अनुभव करने में प्रतिबंधक बने ही रहते हैं उनका निवर्तन होता है वेदांतानुकूल तर्क से चिंतन से तर्क से चिंतन करेंगे तब इसलिए वो चिंतन करने में स्वयं समर्थ यदि हैं तो कहते है स्वरूपम जान तो जैसे वो मार्ग ग्रहण करने में समर्थ और स्वयं तर्क करने तर्क में कुशल बुद्धि है वो तो गंधार में पहुंच जाता है ऐसे यहां स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है स्वरूपम जानियात न अन्यथा का मतलब यदि तर्क कुशल नहीं है तो जितना बताया उतना ही और कोई आकर के कहा बस तुम्हारे आचार्य ने तो कहा कि तुम ब्रह्म हो लेकिन तुम कैसे ब्रह्म हो सकते हो तुम्हें तो परे परे भय होता है दुख होता है ब्रह्म कहीं दुखी होता है तो आचार्य ने बताए हुए ज्ञान में संशय उत्पन्न हुआ और इसको हटाने में समर्थ नहीं है तो दृढ़ अप्रोक्ष बोध जो अप्रोक्ष अध्यास का निवर्तक है वो नहीं हो पाएगा इसलिए कहा न अन्य तो ये श्रुति भी क्या कर रही इति श्रुति इति इति और श्रुति के बीच में जो पूर्ण विराम है ये अनावश्यक है। इति श्रुति ये तो उसी श्रुति का अर्थ बताया है ना इसलिए इस अर्थ वाली जो श्रुति है वो क्या कहती है तो पुरुषमति रूप तर्कपेक्षा दर्शेती तो अपने लिए पुरुषमति यानी पुरुष की बुद्धि प्रभव तर्क की अपेक्षा बताती है कहती है तर्क कुशल व्यक्ति ही मेरे अर्थ को ठीक ठीक दृढ़तया ग्रहण कर सकता है ये श्रुति कहती है देकर के इसलिए लिखते हैं कि पंडितो मेधावी गंधारान एव एवं उपसंप्येत एवं इह आचार्यवान पुरुषो वेद च पुरुष बुद्धिसहाय आत्मनो दर्शयती इसमें आत्मन शब्द का अर्थ है आत्मा शब्द का प्रयोग श्रुति के लिए भाष्यकार भगवान ने किया आत्मा का अर्थ अहम अर्थ नहीं लेना श्रुति अपने लिए तो पुरुष बुद्धि सहायम आत्मनुदर्शियत यानी अपना सहायक पुरुष बुद्धि है पुरुष बुद्धि से लेना तर्क श्रुति अनुकूल तर्क को अपना सहायक बता रही हैं मेधावी ये विशेषण देकर के अधिकारी का अधिकारी हाँ। को ज्ञान श्रुति से होगा और ज्ञान कराने में श्रुति का सहयोग कराने वाला पुरुष बुद्धि शब्दित तो तर्क है ऐसा स्वयं श्रुति बता रही है इसलिए टीकाकार आत्मा शब्द का अर्थ करते हैं आत्मन यानी श्रुते है इत्यर्थ आत्मन का अर्थ है श्रुति का सहायक तर्क है पुरुष बुद्धि शब्दित ऐसा स्वयं श्रुति बता रही हम्म जो बताया था उसी वही प्रकरण चल रहा है, उसी शंका का निराकरण चल रहा है अनुभाष्य में। पूर्व पक्षी ने कहा था क्या फिर अनुमान सर्वथा उपेक्षित है तो कहा उपेक्षित नहीं लेकिन उसकी एक सीमा है उसको सीमा से ज्यादा ऊपर उठाना ठीक नहीं है जितनी सीमा है उसी सीमा में उसका ब्रह्म ज्ञान में उपयोग है अब भाष्य में जो आगे वाक्य आ रहा है न धर्म जिज्ञासायाम ईव इत्यादि इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार ननु ब्रह्मणो मननादि अपेक्षा न युक्ता वेदार्थवात धर्मवत किंतु श्रुतिलिंग वाक्यादय एवं वा अपेक्षिता इत आह नेति अब मीमांसक पूर्व पक्षी बनकर के आ रहे हैं अभी तक तार्किक थे पूर्व पक्षी तार्किकों का आक्षेप था उसका समाधान किया अब मीमांसक कहते हैं आपने तार्किकों को खुश करने के लिए ये कहा कि वेदार्थ जो ब्रह्म है वेद है उपनिषद है उपनिषद अर्थ जो ब्रह्म है। उसके ज्ञान में तर्क का भी उपयोग है श्रुति के सहायक के रूप में ये बता दिया तार्किकों को खुश कर दिया लेकिन तार्किकों को खुश करने के लिए आप ऐसे तर्क की भी वेद को अपने अर्थ का ज्ञापन करने में सहायता दिखा रहे हो ये ठीक नहीं ये कौन कहते हैं मीमांसक वे कहते हैं श्रुति स्वयं ही अपने अर्थ का ज्ञापन करने में समर्थ है उसे किसी सहायक अंतर की आवश्यकता नहीं है तर्क की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है बिना तर्क के तर्क की सहायता के श्रुति अपना अर्थ बताएगी ब्रह्मरूप अर्थ ऐसा मानो ये मीमांसकों का कहना है आक्षेप है उसका भी निराकरण करना जरूरी है इसलिए पहले मीमांसकों का आक्षेप बताया जा रहा है टीका में तो मीमांसक कहते हैं कि ननु यानी आशंका है हमारी क्या कि ब्रह्मनो मननादि अपेक्षा न युक्ता तो वेदार्थ रूप ब्रह्म को अपने ज्ञान के लिए मनन निधिध्यासन की अपेक्षा मानना उचित नहीं है अनुचित है मनन आदि निरपेक्ष श्रुति ही अपने अर्थ ब्रह्म का ज्ञान कराएगी ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रुति को तर्क की अपेक्षा मनन निधि ध्यान की अपेक्षा करते तर्क की अपेक्षा मानना अनुचित है क्यों तो कहते वेदार्थ होने से वेदार्थ ये ब्रह्म, ब्रह्म है पक्ष मननादि ये है साध्य और वेदार्थत्व है हेतु धर्मवत है दृष्टांत तो जैसे कहते हैं कर्म कांड रूप वेद का अर्थ भूत धर्म ज्ञान के लिए केवल विधि निषेधात्मक जो वेद है उसका विचार कर लो तो विचारित तो धर्म के प्रतिपादक कर्म कांड के वाक्यों से ही धर्म का बोध हो जाता है उसके लिए तर्क की जरूरत नहीं है धर्म स्वरूप का निर्धारण करने के लिए केवल श्रुति जो श्रुत्यादि अंगांगी भाव निर्णायक प्रमाण हैं, उन छह प्रमाणों की सहायता से वेद ही क्या करता है धर्म का यथार्थ ज्ञान कराता है उसके लिए मननादि की कोई आवश्यकता नहीं है तर्क की आवश्यकता नहीं है तो इसलिए दृष्टांत हो जाएगा धर्म ये वेदार्थत्व तत्र मननादि यथा धर्म, ऐसे ब्रह्म भी वेदार्थ है तो वेदार्थत्व के व्यापक मननादि अनपेक्षत्व को भी ब्रह्म में स्वीकार करना चाहिए मीमांसकों की शंका है तो ब्रह्म मननादि नयुक्ता युक्ता वेदार्थर्मवत कि श्रुतिलिंग अपेक्षिता। तो केवल श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये जो छे प्रमाण हैं अंगांगी भाव निर्णायक उनकी सहायता से श्रुति धर्म का ज्ञापन जैसे करती है ऐसे तत्व वेदांत वाक्य रूप श्रुति श्रुत्यादि श्रुति श्रुतिलिंग वाक्यादि की सहायता से मात्र ब्रह्म का ज्ञापन करेगी अपने अर्थ का उसके लिए तर्क की अपेक्षा मानना अनुचित है ये हुई मीमांसकों की शंका आक्षेप इस आक्षेप का निराकरण करने के लिए भाष्कर भगवान ने लिखा न धर्म जिज्ञासा इत्यादि इसलिए टीकाकर लिखते कि इत्यतः आह नेति तो इस प्रकार का आक्षेप मीमांसकों के द्वारा किए जाने पर इस आक्षेप का निराकरण भाष्कर भगवान करते हैं न धर्म जिज्ञासायाम इव श्रुत्यादय एवं प्रमाण ब्रह्मजिज्ञासायाम् तो जैसे धर्मजिज्ञासा जिज्ञासा में यद का अर्थ है जैसे यथा धर्मजिज्ञासा जिज्ञासा शब्द का अर्थ है यहाँ पर जिज्ञास्य ब्रह्म जिज्ञासा शब्द जिज्ञास्य अर्थ में है तो धर्म जिज्ञासायानी जिज्ञास्य धर्म में जिज्ञास धर्म विषयक ज्ञान में श्रुति, लिंग, वाक्य प्रकरण आदि मात्र सहायक है और श्रुति, लिंग, वाक्य प्रमाण इत्यादि छह प्रमाणों की सहायता से केवल तर्क के बिना श्रुति ही धर्म का जिज्ञास धर्म का स्वरूप समझाती है ज्ञान कराती है जैसे ऐसे ज्ञान कांड में ज्ञान कांड का अर्थभूत जो ब्रह्म है उस ब्रह्म ज्ञान में भी जिज्ञास ब्रह्म ज्ञान के लिए भी केवल श्रुत्यादि प्रमाणों की सहायता से उपनिषद वाक्यों से ब्रह्म का निर्धारण होता है ऐसा मानो इसलिए ब्रह्म ब्रह्म प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों को मनन निदिध्यासन कि सहायता अनावश्यक है सहायता की जरूरत नहीं है आवश्यकता नहीं है एवकार वो मनन आदि का व्यावर्तक है श्रुत्यादय एव इसमें एवं लगा है ना तो श्रुत्यादय एव प्रमाणम ब्रह्म इसमें इसमें एवकार का व्यावर्त हो जाएगा आपका मनन निधि मनन निधि उत्तर कैसे होता है तो उतर्क की आवश्यकता नहीं है ये मीमांसकों ने जो शंका की थी उसका उत्तर मिलेगा न ऐसा कहना ठीक नहीं है तो श्रुत्यादय एवं प्रमाणम ब्रह्म जिज्ञासायाम न ऐसा प्रमाणम के साथ न को लगा दीजिए धर्म यथा श्रुत्यादय एवं प्रमाणम तथा ब्रह्म जिज्ञासायाम श्रुत्यादय एवं न प्रमाणम हा तो वही प्रमाण नहीं है तो फिर तो मनन भी उसमें सहायक हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान में तो मनन भी सहायक बनेगा मनन यानी तर्क केवल यही सहायक होगा ऐसा नहीं श्रुत्यादि भी सहायक है और मनन भी सहायक है तो कहा कि श्रुत्यादि ही सहायक नहीं है ब्रह्मज्ञान में ऐसा जो आप कह रहे हो तो क्या है फिर सहायक तो कहते किंतु श्रुत्यादयो इह प्रमाणम तो किंतु श्रुत्यादय यानी श्रुत्यादय में आदि शब्द से लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या पांच प्रमाणों को लेना और अनुभवादय इसमें अनुभव शब्द से लेना ब्रह्मज्ञानी का जो अनुभव है आचार्य का जो अनुभव है वो अनुभव भी जिज्ञासु को ज्ञान कराने में सहायक होता है क्या वही अनुभवादय में जो आदि है उसका अर्थ तो है मनन निधि आसन और अनुभव से लेना है ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी का अनुभव और आदि शब्द से लेना अनुभवादय में मनन निधिध्यासन को ये बता रहे हैं भाषा टीकाकार टीका इधर वाले पृष्ठ पर है हा तो जिज्ञासे धर्मे इव जिज्ञासे ब्रह्मणी इति व्याख्यम वहाँ जिज्ञासा शब्द जिज्ञास अर्थ में है इसलिए जिज्ञास्य धर्म विषयक ज्ञान में जैसे श्रुत्यादि ही प्रमाण है ऐसा जिज्ञास्य ब्रह्म ज्ञान में भी श्रुत्यादि ही प्रमाण होंगे ऐसा ऐसा आग्रह नहीं कर सकते भी सकते। ये भाष्कर भगवान ने कहा तो अनुभवादय इसमें आदि शब्द से अनुभव के बाद में जो आदि शब्द है क्या लेना है तो कहते पहले अनुभव की अनुभव से क्या लेना वो बताते हैं कि अनुभवो ब्रह्म साक्षात्काराख्यो विद्वद अनुभव जो ब्रह्मज्ञानी का अनुभव है वह भी जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान में सहायक होता है और अनुभवादय में आदि पदार्थ तो मनन निधि ध्यास ग्रह मनन निधि ध्यास को लेना है तत्र हेतुम आह यानी ब्रह्म ज्ञान में तो सहायक श्रुत्यादि भी हैं और अनुभवानी अनुभवादि भी है अनुभवादि भी ब्रह्म ज्ञान के सहायक होंगे इस अर्थ का निश्चायक हेतु बताया जा रहा है अनुभव अवसानवात इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल